ध्यान और आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक जीवन की शर्तें संसार के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन इससे यह स्पष्ट इस है कि हमें अपने तथा दूसरों के प्रति दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा दूसरों के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करना होगा आध्यात्मिक जीवन से संसार के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए पारिवारिक बंधन में आबद्ध लोगों को अपने वर्तमान संबंधों का उदात्तीकरण करना चाहिए यदि दूसरे लोग तुम्हारे दृष्टिकोण को न समझे या उसे पसंद न करें तो इसका यह अर्थ नहीं कि तुम उनके अनुसार चलो यदि आध्यात्मिक जीवन के विषय में द्विपक्षी समझौता नहीं हो सकता तो तुम्हें अकेले निर्णय लेना होगा तुम्हें परमात्मा के माध्यम से दूसरों के साथ संबंध स्थापित करना सीखना चाहिए एक बार आध्यात्मिक आदर्श को स्वीकार करने पर उसे अपने संबंधों और मनोभाव के माध्यम से प्रकट होने दो आध्यात्मिक जीवन में दो खतरों से बचें। प्रथम किसी मानवाकृति को मानवीय प्रेम करना पर झूठमूठ उसे दैवी प्रेम कहना द्वितीय उचित भावनाओं की भी अत्यधिक उपेक्षा करना और अत्यधिक स्वार्थी हो जाना ये दोनों आध्यात्मिक जीवन के लिए हानिकारक है दूसरों से सही रीति से प्रेम करने और उनकी सेवा करने के लिए हमें अपने जीवन में परमात्मा के प्रकाश को अभिव्यक्त करना चाहिए तब मौन भाव उद्गारों से अधिक मुखर होगा और यदि बोलने की आवश्यकता होगी तो वह अधिक उपयोगी और प्रभावशाली होगा दूसरों के साथ सभी संबंध परमात्मा के माध्यम से स्थापित किए जाने चाहिए आसक्त हुए बिना भी दूसरों के प्रति दयालु प्रेमपूर्ण और सहानुभूति संपन्न हुआ जा सकता है सब कुछ हमारे अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन पर निर्भर करता है आध्यात्मिक जीवन से ईश्वर तथा संसार के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आना चाहिए लेकिन यह तभी संभव है जब हम स्वयं अपने प्रति दृष्टिकोण बदलें आध्यात्मिक जीवन में यह बातम करना बहुत आवश्यक है जब तक व्यक्ति अपने को देह और मन से पृथक आत्मा नहीं समझता तब तक उसके आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ ही नहीं होता हमारी अपनी पुरानी छवियों के बदले एक नई आत्म छवि का निर्माण करना चाहिए अपने विषय में यह परिवर्तित दृष्टिकोण साधक का अन्य साधारण तथा कथित धार्मिक लोगों की अपेक्षा विशेष है जब सर्वप्रथम यह परिवर्तन होता है तब यह संभव है कि साधक की आत्मा के संबंध में धारणा अस्पष्ट हो कोई भी अवधारणा क्यों न हो यदि वह आत्मा को देह और मन से भिन्न कोई वस्तु मानता हो और उससे अपना एकत्व अनुभव करता हो तो यही पर्याप्त है एक चीनी व्यक्ति की एक सत्य कथा है जिसे 60 साल तक जेल में बंदी रखा गया था नए सम्राट के राज्य राज्यभिषेक पर उसे मुक्त किया गया लेकिन बाहर निकलते ही वह चिल्ला उठा मैं इतना प्रकाश इतनी स्वाधीनता सहन नहीं कर सकता अतः उसी की विनती पर उसे पुनः काल कोठरी में भेज दिया गया हमारे साथ भी कुछ इसी तरह की बात होती है हम अपने अज्ञान और दुख के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि नया जीवन नहीं चाहते हम अपने कलुषित अहंकार के इतने आदि हो जाते हैं कि अपने वास्तविक आत्मा के उज्ज्वल प्रकाश को सहन नहीं कर पाते हम में से कुछ लोग मानसिक रोग से इतने रुग्ण भले ही न हो कि उन्हें पागल खाने भेजा जाए फिर भी हमें मानसिक समस्याएं हैं और हम द्वंद्वपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं हमें शीघ्र अपने आप को सुधारना और अच्छा जीवन यापन करना सीखना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर युग ने एक महत्वपूर्ण बात कही है मेरे रोगियों में से एक तिहाई को कोई निश्चित मनोरोग नहीं है लेकिन वे जीवन में रिक्तता और अर्थहीनता से ग्रसित हैं उच्चतर आदर्श को प्राप्त करने की यह लालसा आधुनिक मानव के जीवन में अर्थ खोजने के प्रयासों के पीछे कार्य कर रही है आइंस्टीन का सापेक्षतावाद का सिद्धांत मैक्स प्लैक का क्वांटम सिद्धांत रेडियो धार्मिकता का आविष्कार असंख्य सौर मंडलों का अस्तित्व डार्विन का क्रम विकासवाद मानव के अचेतन मन के बारे में फ्रायड के अनुसंधान और आधुनिक विज्ञान की अन्य उपलब्धियों ने मानव मूल्यों को अस्थिर बना दिया है जो पहले स्पष्ट और निश्चित समझा जाता था वह अब अज्ञात और अस्थिर हो गया है दो विश्व युद्धों और अन्य सामाजिक परिवर्तनों के कारण नैतिकता की धारणा सापेक्ष हो गई है मानव मूल्यों की अस्थिरता और मानव जीवन की अर्थहीनता का भाव आधुनिक कला साहित्य और दर्शन में परिलक्षित हो रहा है